नमस्कार साथियों मैं पूजा अनिल आप सभी का आज के फनकार कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों यह कार्यक्रम हमारे आसपास की उन महिलाओं को समर्पित है जिनकी सोच और जिनके विचार अपने समय से कहीं आगे चलते हैं और समाज को आधुनिक दिशा दिखाने में भी वे पहल करते हैं दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला को आमंत्रित कर रहे हैं वे अपना घर परिवार भी संभालती हैं वे समाज सेवा भी करती हैं उन्होंने पढ़ाए पढ़ाने लिखाने में भी अपना योगदान दिया है कविता भी लिखती हैं उनका कविता संग्रह भी आ चुका है और वे गीत भी गाती हैं जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं उनकी जिनके प्रभात भजन से हमारी सुबह पावन पवित्र हो जाती हैं, यानी हमारी अपनी दी। दी तो दोस्तों स्वागत कीजिए का। नमस्कार शोगना दी। आज के फनकार कार्यक्रम में संपूर्ण गाय गुनगुनाएं ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है शोगना दी आपसे हमारा पहला सवाल यह है कि आप अपने बारे में स्वयं हमें बताएं आप क्या करती हैं आपकी दिनचर्या क्या है थैंक्स गुरिया आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार अभी तो फिलहाल मैं बस एक दादी का किरदार निभा रही हूँ और बस आप लोगों के साथ गुनगुनाती रहती हूँ मेरी दिनचर्या बस ये है सुबह उठती हूँ भगवान का नाम लेके थोड़ा घूमने जाती हूँ फिर किचन में थोड़ा सा काम करके नहाना धोना पूजा पाठ करके और दूसरे अन्य काम करके नाश्ता करती हूँ इनके साथ बातें करती हूँ कुह के साथ बातें करती हूँ फिर कुहू से कुह स्कूल से आती है बस इस तरह से दिन बीतता है ज़्यादा अभी तो कुछ खास करती नहीं हूँ पहले बहुत काम किया है इसलिए अब बच्चों ने कहा बस आराम करो तो ज़्यादातर मैं अभी घर में ही रहती हूँ और आराम करती हूँ आप लोगों ने पूछा कि मैं क्या करती हूँ अभी फ़िलहाल दो तीन साल से कुछ नहीं करती उसके पहले मैं जब इंदौर आई तो हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था मतलब नहीं बन रही थी तो दिन भर मजदूरों के बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे तो मैंने अपने आंगन में उन मजदूर के मज़दूरों के बच्चों को इकट्ठा किया और उनको पढ़ाने लगी पढ़ाना तो थोड़ा देर से शुरू किया पहले उनकी सब बेसिक चीज़ें बहुत ही गंदी रहते थे वो लोग और कुछ भी नहीं जानते थे सब गाँव से आ जाते थे उसमें लड़कियां भी थी बहुत सारी अपने छोटे छोटे भाई बहनों को संभालती थी तो उन सबको बस इकट्ठा और दो तीन घंटे बिठालना कविताएं सिखाना और साफ सफाई के बारे में बताना फिर धीरे धीरे उनको पढ़ाने लगी इस तरह उनको दो साल तक पढ़ाती रही और वो लोगों को भी थोड़े से जागरूक हो गए उनके माँ बाप को समझाया और सारे बच्चों को मैंने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन करवाया उसके बाद भी वो पढ़ने आते रहे अब वो लड़कियाँ कॉलेज में चली गई हैं लड़के ज़्यादा नहीं पढ़ पाए पर हाँ लड़कियाँ बहुत बिल्कुल सिंसियर रही काम भी करती रही अपना चले गए थे वो लोग मजदूर सब यहाँ से लेकिन वो मिलने आती थी क्योंकि और थोड़ी दूर पर थे तो स्कूल उनका यहीं था तो वो लड़कियां मिलने आती थी मैं उनके कभी फोटो भी दिखाऊंगी आपको ढूंढने पड़ेंगे पर मुझे मतलब चाहे कोई पचास हजार की साड़ी दे दे तब भी मुझे उतनी खुशी ना होगी जितने की उन लड़कियों को देखकर मुझे आत्मिक खुशी होती है वो लड़कियां कॉलेज भी जाती हैं अपने माँ के घर के काम में हाथ भी बटाती है कुछ लड़कियों ने ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स किया पढ़ाई भी की इस तरह लड़कियों को पढ़ाया अपने बारे में वैसे कुछ खास नहीं है मैं एक आम गृहणी हूँ शुरू से ही गृहणी रही हूँ मैंने कभी कोई बाहर जॉब नहीं किया है परंतु बस मुझे शुरू से जब से शादी हुई है उसके पहले से भी समाज सेवा करने का बहुत शौक था शादी के पहले तो कभी करने को नहीं मिला बहुत छोटी जगह रहते थे घर में बहुत बंदिशें थी शादी होते ही मुंबई गए तो मुंबई में मुझे बहुत स्कोप मिला काम करने का उस समय बहुत फेमस हुआ करती थी मृणाल गोरे तब उनके साथ मैंने समाज सेवा का काम शुरू किया तब मेरे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे शादी होके गई थी लेकिन मेरे बस जुनून था कि उनके साथ झोपड़ियों में जाके वहाँ पर डोंगर बोलते हैं झोपड़ियों में जाके बच्चों को पढ़ाना और उन्होंने पानी के लिए मुंबई में क्रांति लाई थी पानी की बहुत कमी थी तब उन्होंने उसके लिए बहुत जद्दोजहद की थी बस उसमें साथ दिया उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना उसमें मुंबई की जिंदगी व्यस्तता भरी उसमें कहाँ समय निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा फिर भी मैं घर में रहकर ही बस समाज सेवा का काम किया और झोपड़ियों के बच्चों के लिए कपड़े सिल्ला इस तरह से उनको मैं आर्थिक मदद करती थी ताकि उनको कम से कम कपड़ों पैसों में उनको सिलाई दे सकूँ और उनका भी काम बन जाए और मैं भी घर में बैठे बैठे काम कर सकूँ शोभनादी आपने मृणाल गोरे जी के साथ काम किया है आपने जीवन का संघर्ष स्वयं अनुभव किया है स्वयं अपनी आँखों से देखा है क्या आप अपने अनुभव से हमें भी लाभान्वित करेंगी इसी तरह वहाँ एक महिला मंडल था उसमें उसके साथ रहे के बहुत सी चीजें सीखी एक जरूर चीज कहना चाहूंगी कि उस समय मतलब आज के समझ लीजिए तीस साल पहले जब मुंबई में मैं थी मैं सेवेंटी फोर में गई थी और वहाँ का जब मैंने महिला मंडल ज्वाइन किया तो जो आज मेरी उम्र है उस समय वहाँ पर वो सब महिलाएं थी और मैं तकरीबन मेरी उम्र थी वहाँ उस समय इक्कीस इक्कीस साल की होंगी तो उनके साथ काम करना और साठ साठ साल की महिलाओं का में जो एनर्जी थी वो लेवल देख के मुझे लगता था कि जो कुछ भी है यही है और सचमुच वो महिलाएं इतनी जागरूक थीं और मैंने एक चीज़ महसूस की कि महाराष्ट्र समाज हम सब लोगों से हमेशा पचास साल आगे रहा है तो मुझे खूब बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला उसके बाद वहाँ काम किया पंद्रह साल रही मैं मुंबई में उन लोगों के साथ काम किया और भी बहुत तरह तरह के काम किए जिससे कि दूसरे लोगों को लाभ पहुँचे फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड एक सीमेंट फैक्ट्री में आ गए तो हमको मुंबई छोड़ना पड़ा सीमेंट फैक्ट्री में आए वहाँ पर फिर मुझे एक बहुत अच्छा अवसर मिला कि सीमेंट फैक्ट्री में सोशल वर्क का सेल होता है उसके साथ हमने अपना एक ग्रुप बनाया महिलाओं का और बिल्कुल इंटीरियर आदिवासी गांव में जाके काम किया दस साल तक मैंने खूब काम किया जो मेरी पूरी तमन्ना थी वो मेरी पूरी हुई हमने जगह जगह स्कूल खोले कारपेट सेंटर खोले सिलाई क्लासेस करी खूब सारे कैंप लगाते थे आई कैंप केम, पोलियो कैंप फैमिली प्लानिंग कैंप और भी जितना हो सकता था वहाँ पर काम किया और आज भी वो ईश्वर की दया से वो स्कूलों उस स्कूलें जो कभी मैंने और मेरी एक और फ्रेंड थी उन्होंने शुरू की थी एक पेड़ के नीचे से वो अब हाई स्कूल बन गई है और गवर्नमेंट ने उसको अपने हाथ में ले लिया है तो इस तरह मुझे बहुत काम करने का मौका मिला अवसर मिला और मैंने उसका लाभ उठाया और जीवन में आत्मसंतुष्टि पाई और कार्पेट सेंटर उस समय हमने बनारस से आ, भदोई से कारपेट बुनने वालों को बुलाया था और वहाँ उस समय जो बुनकर लोगों की हालत बहुत खराब थी उन बुनकरों को इसका प्रशिक्षण दिया आज भी कारपेट बनते हैं और जयपुर और विदेशों में वहाँ से आ, भेजे जाते हैं और आज उस चीज को कम से कम अट्ठारह उन्नीस साल हो गए हैं पर चल रहा है वो काम और सब लोग कर रहे हैं तो बस ये जानकर बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है उसके बाद 15 साल वहाँ रहने के बाद फिर इंदौर आ गई में इस बीच फिर दो साल मुंबई में रहने का मौका मिला और रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करना तो रामकृष्ण मिशन का भी मोटो यही था स्वामी विवेकानंद के विचार यही थे तो उनके साथ रहकर फिर मैंने नए काम की शुरुआत की फिर मुंबई में उन्होंने पैंसठ गाँव को गोद में लिया था तो उनके साथ काम करना जाना और आध्यात्म, आध्यात्मिकता की ओर अपने आप को मोड़ा और बहुत सी चीजें जीवन में उतारने की कोशिश कर रही हूँ उसी के सहारे से शोभना दी ये तो आप बहुत पुरानी शायद सन सत्तर के दशक की बात कर रही हैं क्या आप हमें ये बताएंगे कि उस समय आपके परिवार में कभी किसी ने आपत्ति की या आपको किसी तरह से कोई परेशानी हुई हो काम करने बाहर समाज सेवा के लिए और कभी किसी ने आपको मना किया हो या आपको प्रोत्साहन दिया हो जो भी रहा हो आप हमें उसके बारे में भी कुछ बताइए और आपके बच्चे कितने हैं हमें ये भी बताइए मैं जब 74 में शादी होकर मुंबई आई और उसके बाद मुझे मेरा बड़ा बेटा हो गया था और फिर 76 में मैं थोड़ा वो बड़ा हुआ तब मैंने समाज सेवा का काम शुरू किया था महिला मंडल के साथ मिलकर तो मैं जब काम करती थी तो मेरी चाची सास वहीं रहती थी मुंबई में साथ में हम लोग नहीं रहते थे लेकिन पास पास ही थे तो उनको बहुत इतराज था मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं कुछ भी मतलब बाहर रहकर काम करूं इवन वो मेरे उल्टे पल्ले लेने पर भी इतराज करती थी पर उनका इतराज इतना कोई ज़्यादा नहीं था मैं काम करती रही जितना मुझसे मतलब बनता था तो ऐसा कोई ख़ास नहीं रहा पर अड़ोसी पड़ोसी मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करते थे कि इतनी कम में इनको इसको इतना शौक़ है और सारी चीज़ों में एक्टिव है तो ये सब चीज़ें होती थी फिर दूसरा बेटा हुआ मेरे दो बेटे हैं एक अभी तिरतालीस साल का है और अभी दूसरा अब अड़तीसवें में लगा हुआ है तो फिर में बच्चों में व्यस्त होती गई पर फिर भी हम दूसरी मतलब गोरेगाव से मलाड में रहने आए वहाँ के महिला मंडल में हमने दूसरी तरह के काम चालू करने हम अनंत बाजार लगाते उससे जो पैसा इकट्ठा होता उससे हम उधर के झोपड़पट्टियों में आ, सेवा कार्य करते इस तरह थोड़ा थोड़ा थोड़ा करती रही मेरी सहेलियां भी थी वो भी मतलब आ, आ, मेरे इस काम में सहयोग देने लगी फिर जब हम मैं मुंबई में पंद्रह साल रहने के बाद जब मैं सीमेंट फैक्ट्री के टाउनशिप में आई और जब मुझे ये आ, काम करने को मिला तब मेरे थोड़े बच्चे बड़े हो गए थे एक सेवन्थ में था एक थर्ड में था तो और स्कूल चले जाते थे वो और फिर वहाँ हमको पूरा सपोर्ट था कंपनी की तरफ से कि आप काम करें शुरू में बहुत दिक्कतें आई काफ़ी लोगों ने इसका प्रचार मतलब हमको हथोत्साहित किया क्योंकि हमको कंपनी से कोई पैसा नहीं मिलता था तो हमने अपनी कॉलोनी से चंदा इकट्ठा करके बस वो हमको आने जाने की सुविधा दे देते थे तो बहुत महिलाएं हमको कहती थी ये क्या भीख मांगने निकल चली हैं हम तीन महिलाएं थीं और फिर टाउनशिप में तो सीनियर पद जूनियर पद ये सब बहुत मायने रखते थे फिर भी हमने किया फिर जब हमने काम शुरू किया तब कंपनी का जो एक सर सोशल वर्क का सेल रहता है ग्रामीण विकास विभाग उन्होंने हमको बहुत मदद की और फिर तो मतलब बहुत बड़े स्तर पर काम होने लगा पूरा फाइनेंस वो करते थे हम अपनी सेवाएं देती थी पूरा उनका स्टाफ कंपनी का हमारे साथ होता था हम अपना समय निकाल कर लोगों को इकट्ठा करना जागरूक करना बस ये हमारा काम होता था उनको सब से, क्योंकि और आ, महिलाओं का काम होता था तो इसलिए हम महिलाओं की ज़्यादा ज़रूरत थी और कंपनी में कोई भी महिला एम्प्लॉज नहीं थी तो हम इस तरह का काम करते थे मेरे साथ जो दो सहेलियाँ थी वो भी चली गई थी मतलब दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो के पर मैंने भी छोड़ा नहीं और जो वहाँ के सहयोगी थे उनका साथ लेकर और उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी मतलब उम्मीदों को लेकर चली थी तो मेरा काम बहुत आसान हुआ फिर उसमें आ, चले थे अकेले ही और कारवां जुड़ता गया फिर तो सब महिलाएं भी बहुत सपोर्ट करने लगीं जो मेरे पर उंगलियां उठाती थी कि ये देखो इनको घर का कुछ काम नहीं है वही मेरे साथ चलने लगीं और मेरे काम को बहुत उन्होंने आगे बढ़ाया मैं तो फिर वहाँ पंद्रह साल रह के आ गई थी अब भी वो काम चल रहे हैं स्कूलें चल रही हैं सिलाई सेंटर चल रहे हैं सब कुछ चल रहा है तो बस काम शुरू करने की देर हुई बहुत से प्रोत्साहित करने वाले भी मिले प्रोत्साहित करने वाले थोड़े कम ही होते हैं पर बस अगर अच्छा काम कर रहे हैं आप तो आपको सफलता मिलती है ये ऐसा महमान शुभना दी आपने इतनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के काम किए समाज सेवा में अपनी, -अपनी उपस्थिति इस तरह से दर्ज कराई है आपने आदिवासी क्षेत्रों में काम किया क्या आपको आदिवासी क्षेत्रों में कभी डर महसूस हुआ कभी आ, ऐसा अनुभव हुआ कि आप जहाँ जा रही हैं वह असुरक्षित जगह है आदिवासी क्षेत्रों में काम किया पर वो आदिवासी क्षेत्र नहीं थे जैसे की हम लोग सुनते आए हैं खूब घने जंगल हैं या वो आदिवासी लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं या फिल्मों में देखते हैं वैसे नहीं बिल्कुल सुदूर गाँव में जहाँ पर बिजली भी, भी नहीं ऐसे गांव थे जहाँ पर कोई स्कूल नहीं कुछ नहीं बस एक बहुत पुराना मंदिर था वहाँ पर कुछ सैलानी लोग भी आते थे कुछ दर्शनार्थी भी आते थे तो उनकी सीढ़ियों पर कुछ बच्चे आ, हमेशा बस भीख मांग के अपना गुजारा करते थे और उनके जो पेरेंट्स लोग होते थे वो लोग जंगल में उधर आ, कहीं पर आ, कुछ चंदन की लकड़ियाँ थीं उनको बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करते थे या फिर कहीं से भी लकड़ियां चुरा के बेचते थे परिवार का पालन पोषण क्या करते थे वो लोग पूरी तरह से बस पी पीते रहना और मज़ा मस्ती करना और बच्चे तो वहां पर बस भीख मांगते या दिन भर बकरियां चराते इस तरह से करते थे तो हम मंदिर जाया करते थे तब हमने देखा उन बच्चों को तभी हमारे मन में ये प्रश्न हुआ था कि हम इनको इकट्ठा करेंगे पढ़ाएंगे तो हम हम जहाँ रहते थे वहाँ से उन्नीस किलोमीटर दूर थे वो हम हाँ. तो सबसे पहले तो वहाँ जाने का ही प्रश्न होता था ये मैं आज के तकरीबन आपको बीस से पच्चीस साल पुरानी बात बता रही हूँ तब मेरी जो हमारी सहेलियाँ थी उसमें एक थी उनके पास कार थी और वो ड्राइव कर लेती थी तब हमने एक दिन जाके अधिक हम अधिकतर हम मंदिर जाते थे वहाँ पिकनिक मनाने तो रास्ता तो मालूम था ही तब एक दिन सुबह गए और ऐसे गांव में सबको इकट्ठा किया तो कोई भी आने को तैयार नहीं होता सब फिर एक बार गए ऐसे ही कुछ बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेके गए तब उनको इकट्ठा किया वो लोग आए और फिर हमने उनको समझाना शुरू किया थोड़ा सा गाँव की भाषा में थोड़ा अपनी भाषा में फिर ऐसे हम कई दिनों तक जाते रहे कभी कोई आते कभी कोई हमको देख के भाग जाते या हंसते मतलब इस तरह से करते फिर हमने धीरे धीरे वहाँ पर एक नीम का पेड़ था उसके नीचे बैठ के बच्चों को इकट्ठा करके गाने और गिनती अनार का ऐसा सब सिखाना शुरू किया वहीं बकरियां होती थी सब कुछ वहीं होता था तो कभी धूप होती कभी कुछ तो किसी के में ऐसे ही हमको हमको पैसों की जरूरत है जब मैं पहले भी बता चुकी हूँ हमने पैसा इकट्ठा किया तो हमको बहुत से विरोध सुनने को मिले फिर भी इकट्ठा करते रहे फिर जो हमारा महिला मंडल था वो आनंद बाज़ार लगा के जो भी उसका प्रॉफिट था वो हमने महिला मंडल में एक सेल बनाया सेवा समिति करके उसमें फिर पूरा पैसा देने लगे वो लोग महिला मंडल से फिर हम लोगों ने उससे काम करना शुरू किया फिर तो धीरे धीरे धीरे वहाँ पर आ, बच्चों को इकट्ठा करना अगर हम आठ दिन नहीं जाए तो हम जिस स्थिति में शुरू में थे उसी स्थिति में आ जाते थे उन लोगों के साथ इतने गंदे होते थे वो लोग कभी हम नाई ले जाते उनके बाल कटवाते कभी उन लोगों के साथ खेलते कुत्ते पर इस तरह की परेशानियां तो आ रही थी मगर फिर भी इंटरेस्ट ले रहे थे बच्चे और एक जिज्ञासा हमारी और है अध्यात्म से जुड़ी बातें आपने कही हमें अपने अध्यात्म के अनुभव से भी परिचित कराइए प्लीज़ अध्यात्म कैसे जीवन में आया उन्ही दिनों हमारी कॉलोनी में एक बार भागवत कथा हुई थी तो हमने पूरी भागवत कथा सुनी उसके पहले भी हम भजन कीर्तन करते ही थे पर उस भागवत कथा ने ऐसी भक्ति जगाई कि हमेशा वही मनन करते फिर भी धीरे धीरे धीरे हम भजन कीर्तन करते जोर जोर से ढोलक पे गाना गाना भजन करना और नवरात्रि में भजन करना ऐसा चलता रहा लेकिन कुछ सालों बाद में जब रामकृष्ण मिशन में जुड़ी और जब मैंने वहाँ का माहौल देखा और वहाँ की कार्यशैली देखी वहाँ की कार्य प्रणाली देखी तब मुझे महसूस हुआ कि मैं अभी सिर्फ पहली सीढ़ी भक्ति के पहली सीढ़ी पर हूं। ही हूँ और भक्ति का मार्ग ही आध्यात्मिक की ओर ले जाता है ऐसा मैंने महसूस किया वो पहली सीढ़ी थी अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर वहाँ स्वामी जी के विचारों को दिन रात पढ़ना उनके जितने स्वामी लोग थे उनके प्रवचन सुन के ध्यान में बैठना जप करना और वहाँ भी यही काम स्कूल्स चलते हैं उनके हॉस्पिटल्स चलते हैं सेवा कार्य करना तो तन मन से कुछ साल मैंने वहाँ पर सेवा की दो साल फिर से वापस मैं बॉम्बे रही थी तभी मतलब रामकृष्ण मिशन से जुड़ना हुआ घर के पीछे ही था तो लगातार वहाँ जाई जाती रही तब महसूस हुआ कि अंदर से जो शक्ति होती है उसको हम एक रूप भगवान में आत्मसात करते हैं वो हमारी आध्यात्मा है वो बहुत बड़ी अवस्था होती है उसके लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ेगा और मैं उसी अध्यात्म पर धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही हूँ पहले बहुत मंदिरों में जाती थी अब मैं मंदिरों में नहीं जाती सिर्फ बस एक रामकृष्ण आश्रम जाती हूँ वहाँ जो प्रवचन होते हैं वहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग लेती हूँ और जो भी मेरे लायक काम होते हैं करती हूँ और स्वामी जी लोग जो प्रवचन देते हैं गीता के आधार पर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करती हूँ उसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी उन्होंने कहा कि अपना जो हृदय है उसे लोहे की तरह बनाओ छोटी छोटी बातों पे बुरा मत मानो कांच की तरह मत रखो आपका हृदय लोहे की तरह हो कितना भी कोई चोट करे आपको कोई महसूस ना हो तो मुझे लगता है तब मुझे मैंने समझ में आया कि हम लोग छोटी छोटी सी बातों पे जो बुरा मानते हैं वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए क्षणिक होती है सब चीजें हर चीज क्षणिक है सब सुख सुक्षणिक है कुछ भी अस्थायी नहीं है ये मैंने महसूस किया ना सुख स्थाई है ना दुख स्थाई है तो फिर हम उसके लिए दुखी क्यों हों या किसी ने कहा तो बुरा क्यों माने कई लोग ऐसे होते हैं कि बस हो गई दुश्मनी बात नहीं करना पर नहीं जब हम इस संसार में आए हैं तो हम क्यों अपनी अच्छाइयों को खत्म करें और बस उसी को अभी प्रयत्न में हूँ मैं अभी अध्यात्म की पहली पायदान पर हूँ यह है अध्यात्म ये नहीं कि मैं घंटों ध्यान में बैठी हूँ या जब कर रही हूँ लेकिन जो भी काम करूँ उसको मैं पूजा मान के चलूँ उसका वो अध्यात्म है ये नहीं कि मैं बच्चे रो रहे हैं या किसी को कोई तकलीफ हो रही है और मैं जब करते बैठूँ मैं ऐसा मानती हूँ और मेरे अध्यात्म की यही परिभाषा है और मैं यही सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रैक्टिकल लाए जीवन जिया जाए पूजा पाठ में अभी भी विश्वास है मुझे करती हूँ धार्मिक हूँ हर तीज त्यौहार या रोज की पूजा भी करती हूँ लेकिन मैं सब लॉजिक के साथ करना चाहती हूँ हर एक चीज़ का लॉजिक होता है और मैंने बहुत बार महसूस किया है ईश्वर ईश्वर की महत्ता को को के अस्तित्व को, जिसको शायद मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। आपको गुस्सा किस बात का आता था मैं जानना चाहूंगी कि आपको किस तरह की बातें थी जो परेशान करती रही होंगी जिनकी वजह से आप गुस्सा करती होंगी क्योंकि आज आ, के आज की शोभना चौरे जिसे हम जानते हैं वे तो इतनी स्वीट हैं, इतनी प्यारी हैं कि कभी गुस्से में हमने उन्हें देखा ही नहीं है कभी उनसे कोई भी ऐसी बात हमने सुनी नहीं है बहुत प्यारी बात करती हैं। तो हमें उस पहले वाली शोभना री के बारे में बताइए कि उन शोभना चौरे को किस बात पर गुस्सा आता था आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि गुस्सा कैसे कम हुआ और मुझे क्यों आता था बचपन में ना मुझे गुस्सा तब आता था जब मैं दोपहर की छुट्टी में घर आती थी और मुझे दाल चावल खाने को नहीं मिलता था तब बहुत गुस्सा आता था धीरे धीरे बड़े हुए तो बहुत सी चीज़ों पे आता था लेकिन इतना नहीं आता था जितना कि दाल चावल न मिलने पर आता था फिर शादी हुई और घर के काम मेरा एक शुरू से पता नहीं मेरी आदत रही कि मुझे जो काम जिस समय पर करना है और जो उसका समय नियत है अगर उस समय नहीं होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता जैसे घरेलू कामों में कपड़े सुबह धोने का मेरा नियम था अगर थोड़ी भी देर होती तो मुझे बहुत गु़स्सा आता और फिर वो गुस्सा जाहिर है बच्चों पर और पतिलियों पर ही निकलता क्योंकि घर में इतने काम होते थे अगर समय पर ना करेंगे करती तो काम निपटते ही न थे इसलिए मेरा गुस्सा हमेशा बना ही रहता एक काम में लेट हो दूसरे काम में लेट हो इस तरह से और अगर समय की पाबंदी की वजह से मेरा गुस्सा बढ़ता था अगर किसी ने मुझे समय दिया है कि इस समय हम आएंगे और वो नहीं आए तो मुझे गुस्सा आता था और गुस्सा आता था पर मैं ऐसा किसी का नुकसान नहीं करती थी पर हाँ बच्चों को समझ आ जाता था तो वो लोग नुकसान उठाते थे मेरे गुस्से का पर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए जब वो बाहर पढ़ने चले गए हम दोनों ही रहे किस पर गुस्सा करूँ क्या समय का करूँ पर हाँ जो बाहर के भी काम होते थे अगर समय पर नहीं हुए गाड़ी बुलाई गाड़ी समय पर नहीं आई तो फिर गुस्सा मेरा एक ही उद्देश्य रहता था और सिद्धांत कि अगर आपने किसी को वादा किया है तो वो काम करो वरना साफ मना कर दो तो हम मेरी आदत सबको हाँ कहने की और फिर समय पे अगर नहीं मैं कर पाती तो उसका भी मुझे गुस्सा रहता था फिर जरे धीरे धीरे जब मेचर्ड हुए तब मेरे पति देव हमेशा कहते थे कि नहीं कहना सीखो लोगों को काम के लिए फिर मुझे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगा और मैंने अपने आप को इस आदत से थोड़ा अलग किया तो मेरा धीरे गुस्सा कम हुआ फिर जैसे जैसे अध्यात्म से जुड़ दे गए तब मेरा अपने आप ही मतलब कोई भी बात पर मुझे गुस्सा नहीं आता तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना मैं गुस्सा करती थी और एकदम से कहाँ मेरा चला गया तो बहुत सी चीज़ें उम्र की परिपक्वता के साथ साथ आती हैं हम कितनी भी कोशिश कर लें और जिस समय जो चीज़ की दरकार होती है और समय और परिस्थिति के अनुसार ही हम अपना आचरण करते हैं अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस समय जो समय परिस्थिति थी उस समय हमने वो आचरण किया होता है तो उसको याद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है और इसीलिए उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना ही अच्छा है और अब अब चूंकि बहुएं हैं साथ में तो वैसे ही मुझे गुस्सा बिल्कुल दर्शाना नहीं है गुस्सा आता है ऐसी बात नहीं है कि इंसान है हम गुस्सा आता है लेकिन मैं बिल्कुल नहीं दर्शाती क्योंकि गुस्सा करने से घर का माहौल अशांत तो होता है इसलिए मैंने अपने आप को बहुत अंदर से बंद कर रखा है इसलिए बिल्कुल गुस्सा नहीं करती बस और यही है कि गुस्सा नहीं करती तो गुस्सा आता भी नहीं है यही कारण है कि मैं आज उससे निपट सकी हूँ और किसी के कहने से नहीं ये खुद अपने अनुभव से ही आता है कि हमको आप अपने आप को कैसे परिपक्व बनाना है क्रोध को साथ लेने का विचार ही अपने आप में बहुत बड़ा अनूठा विचार है आपने तो अपने मन से स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से क्रोध पर विजय प्राप्त की है इस बात पर आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है शोभना दी आपके लिए हमारे ग्रुप की सबसे ममतामयी सदस्य यानी रश्मि प्रभा दी ने आपके लिए एक सवाल भेजा है वे जानना चाहती हैं कि आपके गरिमामय व्यक्तित्व का राज क्या है दी यह सवाल हम सबकी तरफ से साझा सवाल समझा जाए हम सब भी इसे जानने के उतने ही इच्छुक हैं जितने की रश्मि प्रभा दी रश्मि प्रभा जी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आप समझ नहीं सकती कि जब मैं उनसे मिली बैंगलोर में तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और आज भी उन पलों को मैं महसूस कर सकती हूँ अगर वो मेरे बारे में ऐसा कहती है तो मेरे लिए जीवन में इससे बढ़कर और कोई बात ही नहीं है क्योंकि जब मैं सोशल वर्क के बाद फिर जब इंदौर आई और मेरा लिखने का काम शुरू हुआ ब्लॉगिंग का काम शुरू हुआ ब्लॉगिंग में मैंने लिखना चालू किया तो रश्मि प्रभाव जी मेरी हर पोस्ट पे अपने अमूल्य विचार देती थी फिर धीरे धीरे उनसे परिचय हुआ हम उन्होंने साझा संग्रह प्रकाशित किया तो हम सब साथ थे अब मैं अब कैसे बताऊं गरिमा में बस ये है कि मैं अपने जीवन में पूरे जीवन में ईमानदार रही हूँ और एकदम पारदर्शी जीवन रहा गुस्सा शुरू में बहुत आता था लेकिन उम्र के साथ साथ गुस्सा मेरा बहुत कम हुआ और मेरे गरिमा मैं आप लोग जैसा कह रहे हैं मेरे पतिदेव का पूरा मेरे को साथ रहा है उन्होंने मेरे काम को हमेशा सराहा है तो मुझे एक गर्व महसूस होता है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने मायके में ससुराल में मेरा ससुराल का भी बहुत बड़ा परिवार खूब सबको अपने मन तन मन से स्नेह दिया अति साधारण परिवार तो शायद उन लोगों का जो ये प्यार और स्नेह मुझे मिला है मेरे ससुर मेरे कहा का ससुर मेरे ताऊ ससुर इन लोगों का जो मुझे आशीर्वाद प्यार मिला है शायद उनका योगदान है कि मैं अपने आपको गरिमा में बना सकी। रागिनी आपसे पूछ रही है कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं क्या आपके पति आपकी तारीफ करते हैं दी सवाल के पीछे छुपी उसकी शरारत से आप तो वाकिफ ही हैं है और वैसा ही जवाब दीजिए ओ रागिनी रागिनी जब तक ऐसा सवाल न पूछे मजा भी क्या आएगा हाँ मैं जो खाना बनाती हूँ मेरे पति को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है और तुम तो रागिनी तो जानती है और आप सब जानते हैं किसी के दिल में उतरना हो तो उसके पेट के जरिए ही तो उतरा जाता है है ना तो अच्छा स्वादिष्ट खाना बना के और मैं उनको हमेशा जीतती रहती हूँ उनका मन और मेरे साहु ससुर जो बहुत खाने के शौकीन थे उनको भी मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था। अब ज़्यादा कहेंगे तो फिर मैं थैंक यू। हाँ दीदी आपने बातों बातों में रास की बात बता दी किसी के दिल में उतरना हो तो कहा से जाता है रास्ता रागिनी सुनाना तुमने हम्म शोभना दी हमारे ग्रुप की प्यारी सी बालिका वधू संध्या आपसे पूछना चाहती है कि पूरे परिवार को संभालने के साथ साथ इतनी सारी एक्टिविटीज़ इतनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए आप समय कैसे निकाल लेती हैं उसका कहना है बड़ा ही चुस्त दुरुस्त है आपका मैनेजमेंट और इसी के साथ एक और सवाल है उसका आपकी इतनी ऊर्जा और जिंदा का राज क्या है कहीं जिजाजी तो नहीं अगर हो तो वो भी बताइएगा जरूर हमें ओ प्यारी सी संध्या सच में बालिका वधू है मीठी आवाज वाली मेरी जिंदा दिली का राज सचमुच में मेरे तुम्हारे जीजाजी ही मतलब मेरे पति जो वो हर चीज को बहुत सकारात्मक लेते हैं बोलते हैं सकारात्मक सोचो सकारात्मक देखो खाने में कोई नुस्ख नहीं निकालना तो उनको देख देख के भी मैं बहुत सीखती हूँ और सारे परिवार को लेकर चलना ये मैंने अपनी माँ से सीखा मेरी माँ बहुत अच्छी थी इतनी मतलब उनका वर्णन करना है मेरे लिए अवर्णीय वो उनके लिए हम बच्चों से ज़्यादा बढ़कर उनका परिवार मेरे दादा दादी मेरे चाचा चाची और भी जितने लोग हैं वो होते थे और दिन भर काम करना और इतना मीठा बोलती थी और इतना मीठा गाती थी और इतनी सिंपल रहती थी तो उन उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और जब मैंने ये सब काम किए तब अब आज भी मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने सब ये किस तरह से मैनेज करती थी मैं अब तो बहुत अब नहीं काम बनता लेकिन जब करना होता था तो अपने आप सब मैनेज हो जाता था परिवार को लेकर मेहमान भी मुंबई में हमारे घर में बहुत मेहमान आते थे लेकिन मुझे अभी भी कभी समझ नहीं आता कि मैंने कैसे किया बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं अपना पूरा घर का काम हम जिस टाउनशिप में रहते थे वहाँ हमको कोई काम वाले नौकर नहीं मिलते थे क्योंकि राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे थे वहाँ महिलाएं कोई घर में काम करने नहीं आती थी तो सब काम मैं पूरा हाथ से करके और 10 बजे हमको जीप मिलती थी उससे हम गाँव में चले जाते थे वहाँ पर जो भी काम करना हो वो निपटा के बच्चे आने तक दो बजे स्कूल से आते थे बच्चे आ जाती थी फिर गरम खाना बनाओ उनको पढ़ाओ इस बीच मैंने कुछ ट्यूशन्स भी किए थे तो बस हो जाता था उत्साह रहे और उमंग रहे और कुछ लगन हो बस एक अगर उद्देश्य है तो सब काम आसानी से हो जाता था और मुझे तो यही लगता है कि जीवन में जब तक उद्देश्य ना हो तो मंजिल भी नहीं मिलती और मुझे कई लोग सोचते हैं हमने क्या किया लेकिन नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी मंजिल पा ली अपने जीवन से खूब संतुष्ट हूँ प्यार मिला प्यार दिया बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बच्चे भी ईश्वर की दया से अपना अपना काम कर रहे हैं बहुएं भी बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी हैं आज के ज़माने को देखते हुए मान सम्मान प्यार सब कुछ देती हैं वो तो और पिछले एक तकरीबन एक साल से जब से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ मुझमें और एनर्जी आ गई है और आप सब लोगों से मिलकर कुछ अंदर से लेने की कोशिश करती हूँ ऐसा लगता है मुझ में कमी है कुछ तो उषा किरण जी से मुझे बहुत और और सकारात्मक सोच मिलती हैं अर्चना जी तो है है हम आदर्श जी बिल्कुल ठीक कहा आपने दी इस ग्रुप की वजह से हम सभी को एक नया जीवन मिला है नया उत्साह हमारे जीवन में भर गया है शोभना दी हमारे ग्रुप की सबसे चुरबुली और बहुत प्यारी सी लड़की है शीतल वो जानना चाहती है कि अपने बचपन में आपने कौन सी कहानियों की किताब पढ़ रखी है कौन सी कहानियों की किताब आप पढ़ती थी और किस तरह की कहानियाँ आपको प्रेरणा देती थी इसी के साथ वो यह भी जानना चाहती है कि किस ऐतिहासिक किरदार को आप अपनी प्रेरणा मानती हैं प्यारी सी चुलबुली सी शीतल तुम्हें तो मुझे तो हमेशा तुम पर बहुत प्यार आता है मैं बता दूं कि मैंने बचपन में ज़्यादातर ज़्यादातर धार्मिक कहानियों का, की किताबें ही पढ़ी हैं और उस समय तो इतनी कहानियों और किताबें हमको नहीं मिलती थी पर पिताजी जो कि प्रोफेसर थे तो उनका उनकी अपनी किताबें थी हम उसी में से पढ़ लिया करते थे तो बच्चों के कम थी लेकिन बड़े बड़े लेखकों की किताबें ज़्यादा हुआ करती थी घर में जिसमें रामधरी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्च, बच्चन महादेवी वर्मा माखनलाल चतुर्वेदी जो कि हम हमारे शहर के ही गौरव थे दादा कहते थे हम उनको हमारे घर भी कई बार आ चुके थे वो महादेवी वर्मा भी हमारे घर आती थी क्योंकि मेरे दादाजी थे बहुत बड़े साहित्यकार थे पंडित रामनारायण उपाध्याय तो हमारा बचपन इन्हीं लोगों के सानिध्य में बीता और आप पूछ रही हैं कि इतिहास के कौन से किरदार ने मुझ पर असर किया तो मैं कहूंगी कि मेरे पन्ना धाय का किरदार मुझे बहुत पसंद है वो कहानी राम कुमार वर्मा की पन्नादायक कहानी मेरी हमेशा प्रेरणा स्त्रोत रही और उसमें एक बलिदान की जो कथा है कि दूसरों के लिए जीना वो मुझे हमेशा प्रेरित करता रहा और आज भी मैं जो भी सोचती हूँ तो पहले मेरी सोच में, में मेरा सुख नहीं आता मैं चाहती हूँ कि मैं औरों को कैसे सुख दूँ जिसके कारण मेरे घर में मेरे से लोग सब परेशान भी हैं मेरे पति आज भी कहते हैं कि अपनी सोचो अपने को जो अच्छा लगे वो करो तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे यही अच्छा लगता है इसलिए मैं यही करती हूँ आपको उन महान हस्तियों का सानिध्य प्राप्त हुआ और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके साथ हैं आपके सान्निध्य में हैं शोभना दी हमारी शीतल का एक और सवाल है आपके लिए वो पूछती है जब पहली बार आपको देखने जीजाजी आए थे तो उन्होंने आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे थे ओ शीतल बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने जब पहली बार तुम्हारे जीजा जी मुझे देखने आए ना तो हमारे शहर में जहाँ हम रहते थे उसके ऊपर की गली में ही उनका घर था तो पठानकोट आती थी सुबह दस बजे और वो अपने ताऊजी के साथ कुर्ता पजामा पहन के और मुझे देखने आ गए बम्बई से आए थे तो बस उन्होंने देख लिया उन्होंने तो कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि उस समय इतना कुछ आ, हम लोगों में चलन नहीं था पर ताऊ ससुर जी थे जिन्होंने कि मुझे बचपन से देखा था पर फिर भी अब कुछ भी रिश्ता पक्का करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही देखो लड़के को 500 रुपए रुपये तनख्वाह मिलती है उसमें 150 रुपए मकान का किराया देना होगा फ्लैट का बाकी के पैसों में घर चला लोगी तुम मैंने कह दिया हाँ और मुझे तो मालूम भी नहीं था उस समय घर चलाना क्या होता है क्या नहीं बस हाँ कह दिया उन्होंने भी आगे कुछ नहीं पूछा टीका लगाया और बात पक्की करके चले गए ना कोई हम कोई ऐसे ट्रे उठा के नहीं लाए थे और नहीं कोई गिला मतलब ऐसा कनखियों से देखा था कुछ नहीं बस उन्होंने पसंद तो पहले ही कर लिया था खाली एक औपचारिकता निभानी थी आए पसंद करके चले गए और फिर इनके एक छोटे चाचा जी थे अमेरिका में उन्होंने अमेरिका अमेरिकन लड़की से शादी की थी ये आज के मैं 40 से 40 साल पुरानी बात बता रही रहे वो लोग फिर एक हफ्ते बाद आए उन्होंने देखा उन्होंने पसंद किया बातें की और 15 दिन बाद शादी निकल आई शादी हो गई और छुक् छुक छुक् छुक करते बैलगाड़ी से बारात हुई और बारात से बैलगाड़ी से सीधे छुप छुक करते ट्रेन में बैठ के दादर स्टेशन पहुँच गए दिल धड़क धड़क करने लगा बंबई उस समय बम्बई आना याने बहुत बड़ी बात थी शोभना दी एक सवाल आ, मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ लेकिन आप इसे उषा किरण दी का समझिए क्योंकि अगर वे यहाँ होती समय आप तो जानती हैं वे शादी में व्यस्त हैं अपने ही पुत्र का विवाह है तो अगर वे होती तो वे आपसे ज़रूर सवाल करती कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है आपका पसंदीदा खाना कौन सा है और आपको सबसे प्रिय जगह कौन सी है, मेरा रंग है हरा और दूसरे नंबर पर लाल मैं जब भी साड़ी खरीदती तो हरा रंग आ ही जाता है और खाने में मुझे अपना देशी खाना दाल चावल सब्जी रोटी और हमारे खासकर निमार का खाना ज्वार की रोटी और जगह जगह मैंने अपने भारत में काफी जगहों पर घूमी हूँ पर मुझे सबसे अच्छी जगह अपना गांव लगता है जहाँ मेरा बचपन बीता और उसके बाद मेरा ससुराल का गांव जहाँ मैं शादी होकर गई वो मेरे दोनों जगह बहुत प्रिय हैं बाकी तो भारत में अपने जितनी जगह देखी सब बहुत पसंद है और बार बार मैं जगन्नाथ मंदिर जाना चाहूँ मुझे खूब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर शोभना दी आपके लिए एक सवाल हमारी बड़ी एडमिन यानी गाय गुनगुनाएं ग्रुप की बड़ी एडमिन साहिबा जो कभी कभी साहब भी बन जाती हैं उनकी तरफ से एक सवाल है वे जानना चाहती हैं कि आप दादी नानी बनकर अधिक व्यस्त हुई या उससे पहले व्यस्तता अधिक थी बड़ी एडमिन साहब नमस्कार मैं आपने प्रश्न पूछा है तो मैं बताती हूँ की अलग-अलग हाँ पर यह जरूर है कि मैं दादी बनने के बाद बहुत थी व्यस्त हो गई हूँ मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मुझे सिर्फ बस अभी ये बच्चे कि जब यहाँ रहती हूँ तो कुहू और बैंगलोर में रहती हूँ तो दोनों की व्यस्तताए अलग अलग हैं अर्चना जी पहले की व्यस्तता बिल्कुल अलग थी अपने मन में मे काम होता था जब समय मिलता था शरीर में शक्ति थी तो खूब व्यस्त रहते कर ले अब ये बच्चों की व्यस्तता कैसी है एक तो मोह और जिम्मेदारी पिछले पाँच छः साल मैंने बेंगलोर में रहकर जिम्मेदारी निभाई बस बच्चों में ही लगे रहना उनको टाइम से खाना देना कहीं गिर ना जाए ये वो तो व्यस्तता बहुत अधिक हो गई उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते थे यहाँ हूँ तो यहाँ आपको मालूम ही है कू की हालांकि अब स्कूल जाने लगी है उनकी मम्मी भी घर में तो उतनी नहीं है पर फिर भी आ, एक जिम्मेदारी तो महसूस होती है और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं में लगे रहते हैं वो प्रायोरिटी हो जाती है इसलिए दादी बनने के बाद बहुत व्यस्त और मैं तो दादी ही बनी हूँ नानी कहाँ बन बिटिया तो है नहीं मेरी तो मैं दादी बन बहुत अधिक व्यस्त हो गई हूँ अलग तरह की व्यस्तता है ये जो अलग तरह का सुख देती तो व्यस्त तो होते ही है व्यस्तता ऐसी कि अभी तक खूब सो रही थी तो खूब अच्छे से मैं प्रश्नों के उत्तर भी दे पा रही थी एक चित्त तो होके अब आ गई मैडम दादी दादी करती हुई तो बस ये ऐसी व्यस्तता है हर एक व्यस्तता का अपना सुख है अपना आनंद है तो दोस्तों हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दादी माँ को अपनी प्यारी सी पोती के साथ खेलने का कुछ समय देते हैं तब तक हम सुनते हैं शोभना जी के ब्लॉग अभिव्यक्ति से एक कविता जिसका शीर्षक है प्यास अंधेरी रात का साथ है तो उजाले की तलब है अंधेरी रात का साथ है तो उजाले की तलब है सर्द रात का साथ है तो धूप की तलब है अपने साथ हैं तो सपने की तलब है सपने साथ हैं तो अपनों की तलब है अपने साथ हैं तो सपने की तलब है सपने साथ हैं तो अपनों की तलब है रास्ते साथ हैं तो मंजिल की तलब है रास्ते साथ हैं तो मंजिल की तलब है मंजिल साथ है तो रास्ते की तलब है जिंदगी साथ, तो साथ है तो मौत की तलब है जिंदगी साथ है तो मौत की तलब है मौत की दस्तक है तो जिंदगी की तलब है मौत की दस्तक है तो जिंदगी की तलब है कविता अच्छी लगी ना शोभना जी के ब्लॉग अभिव्यक्ति पर ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं मैं कई सारी कविताओं को पढ़ चुकी हूं और अनुभव से कहती हूं आप भी जरूर वहाँ जाइए एक बार वहाँ जाकर उनकी कविताएँ पढ़िए उनकी हृदय स्पर्शी मर्म स्पर्शी पोस्ट पढ़िए जो छोटी छोटे लेख हैं छोटी छोटी कहानियाँ हैं आसपास के किरदारों से उठाए हुए किस्से हैं उन्हें पढ़ के देखिए इतने संवेदनशील मन से लिखे हुए हैं कि आपको लगेगा जैसे आपके ही आसपास वे सब घट गट रही हैं जैसे सब आपके अपने हैं परिचित हैं तो इसके साथ ही ब्रेक का समय समाप्त और लौट आते हैं वापस हम अपने शोभना चौरे जी यानी हमारी प्यारी शोभनादी के साक्षात्कार की तरफ लौट आते हैं शोभनादी हमारे गुरुदेव यानी वंदना अवस्थी दुबे जी का सवाल है आपके लिए वे जानना चाहती हैं कि आपको गाने का शौक पहले से था या गायें गुनगुनाएं ग्रुप से जुड़ने के बाद हुआ इसी के साथ एक और सवाल है उनका वे पूछती हैं इस ग्रुप को अपना शौक पूरा करने में कितना सहायक मानती हैं आप ओह गुरुदेव आह गुरुदेव हाँ गुरुदेव नमस्कार मुझे बचपन से ही गाने का शौक था पर कभी ऐसे मौक नहीं मिलते थे कभी स्कूल में गा लिए कभी किसी के फेयरमेल में गा लिए फिर मुंबई गए तो वहाँ तो कभी कोई मौका ही नहीं मिला पर हमारी टाउनशिप में महिला मंडली हमारा सब पूरा मनोरंजन का साधन था तो खूब गीत गाते थे लोग गीत गाओ शादियों के गाओ तो सारे थे ईज के गीत गाओ तो इस तरह अपना शौक भी पूरा होता था और कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो माइक अपने हाथ में ले लेते थे और पूरे कार्यक्रम का संचालन संपादन गायन सब कुछ कर लेते थे बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलता रहा संगीत सीखने का कभी मौका ही नहीं मिला बहुत इच्छा थी पर कभी मौका नहीं मिला पर गाँव गुनगुनाओ इस ग्रुप में आकर मेरी पूरी इच्छाएं पूरी हो गई खूब फिल्मी गीत लोकगीत सब तरह के गीत गा गा कर और बहुत अच्छा लगा और कहाँ कैसी गलती कर रहे हैं वो देखकर सुनकर उसको और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और आप जैसे लोगों के गीत सुन सुन कर लगता है कि हम तो कहीं नहीं हैं आप हुई गिरिजा जी हुई साधना जी हुई इनके गीत सुनने के बाद तो लगता है कि हम न गाएं तो बेहतर है पर बस हाँ शौक है इसलिए गुनगुनाते रहते हैं उषा किरण जी की जीवटता देख के बहुत अच्छा लगता है सारे गाने बहुत सुंदर गाती हैं वो शोभना दी के पास लोकगीतों का और भजनों का खजाना है जब वे लोकगीत गाना शुरू करती हैं तो लगता है हम भी उनके साथ मस्ती में मगन होकर झूमती रहें गाते रहें और जब वे भजन गाती हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारी आत्मा तृप्त हुई मन प्रसन्न हो गया हो दोस्तों बात गीतों की हो ही रही है तो आइए सुनते हैं शोभ के स्वर में यह भजन मंगल मंगले, सर्वार्थ सा शरणे श्ये त्रंबके गौरी नाराणयी नमो स्तुते स्थिति विनाशान शक्ति भूते सनातनी गुण्रे गुणा सर्वशाती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय ते नमोस्तु ते जयना नारी शक्ति को नमन हमारा भी बढ़ते हैं आगे शोभना दी आपने एक कविता संग्रह लिखा है जिसका नाम है शब्द भाव और उसी के साथ आपके दो साझा संग्रह भी आ चुके हैं हम चाहते हैं कि आप उन सभी संग्रह के बारे में हमें भी जानकारी दें हाँ जी मेरा एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है शब्द भाव जिसमें सत्तावन कविताएं हैं और ये अपने मैंने श्वात सुखाए कही है उसके लिए संग्रह छपवाया जिसमें मेरे बड़े बेटे ने पूरा योगदान दिया उसी ने पूरा छपवाया और बस मैं किसी को गिफ्ट देना होता है तो दे देती हूँ मेरी छ इन सत्तावन कविताओं में सब तरह की उस समय की देश परिस्थिति काल समाज जैसे जैसे भाव आते थे वैसे वैसे मैं कविता रचती थी और उन्हीं को लेकर मैंने यह संग कविता संग्रह छपवाया और दो साझा संग्रह हैं जिनकी संपादक जिनका संपादन किया है रश्मि प्रभा जी ने एक है अनुगुंज जिसमें अट्ठावीस कवियों की कविताएं हैं और एक है अनमोल संचयन वो किताब मुझे अभी मिल नहीं पा रही शायद मेरी बैंगलोर में रह गई है तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगी पर अनुगुंज है मेरे हाथ में तो इसमें हमारे अट्ठावीस कवि हैं जिनको शायद आप लोग सभी लोग जानते होंगे क्योंकि सब ज़्यादातर ब्लॉगर ही हैं इसमें वाणी शर्मा भी है वीणा श्रीवास्तव है सरस्वती प्रसाद सुमन सिन्हा सुषमा आयुती नीलम पुरी मुकेश कुमार सिन्हा हेमंत कुमार दुबे सभी कवि हैं और ज़्यादातर उन दिनों ब्लॉग पर सक्रिय थे तो कविताएं लिखने का शौक था पहले से ही तो बस जब से ब्लॉग शुरू हुआ था तब उसको थोड़ी और गति मिली बहुत बधाई आपके सभी प्रकाशित कविता संग्रह के लिए और दोस्तों अगर आपको ये कविता संग्रह चाहिए तो बेझिझक आप शोभनादी से संपर्क कीजिए उनसे मिलने चले जाइए या उन्हें अपने पास चाय के लिए बुलाइए डिनर के लिए बुलाइए दी आपके कविता संग्रह शब्द, शब्द भाव की ये एक कविता वैसे तो मुझे नीम का पेड़ पर जो मैंने एक लिखी है पर वो कविता बहुत बड़ी है इसलिए मैं अभी एक छोटी कविता अनमोल रिश्ते जो मुझे बहुत पसंद है वो आपको सुनाती हूँ मैं हारी नहीं बस थोड़ी थकी हूँ मैं हारी नहीं बस थोड़ी थकी हूँ शाम के धुंधल में रिश्तों को तलाशती शाम के धुंधलके में रिश्तों को तलाशती रात के अंधेरों में और न गहराए मेरे अनमोल रिश्ते रात के अंधेरों में और न गहराए मेरे अनमोल रिश्ते इसलिए फिर से सक्रिय हो जाती हूँ पुराने कपड़ों की तरह प्रिय लगने वाले रिश्ते माँ कहती कपड़ों का रंग न उड़ने दो और झट से उन्हें दो रुपए के रंग में रंग देती माँ कहती कपड़ों का रंग न उड़ने दो और झट से उन्हें दो रुपए के रंग में रंग देती कपड़े चमक जाते पिता कहते बेटी कपड़ों की इज्जत करोगी वो तुम्हारी इज्जत करेंगे पिता कहते बेटी कपड़ों की इज्जत करोगी वो तुम्हारी इज्जत करेंगे और महंगा कपड़ा लाकर देते मैं माँ के रंगों में माँ के रंगों में पिता के स्थायित्व मूल्यों को बरकरार रखने का प्रयत्न करती हुई भूल जाती हूँ अपनी थकान को भूल जाती हूँ अपनी थकान को प्रभात की बेला में ताजगी के साथ प्यार करने लगती अनमोल अनमोल रिश्तों रिश्तों को को पुरानी कपड़ों की तरह प्रिया लगने वाले रिश्ते आहा क्या बात कही है शोभना दी बहुत सुंदर है आपकी कविता अनमोल रिश्ते शुभकामनाएं हमारी आप यूं ही लिखती रहें बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हमें सुनाती रहें शुभना दी हमारे ग्रुप की बहुत ही एक्टिव और मेहनती सदस्य हैं साधना वेद दीदी दी। वे आपसे आपके ब्लॉग के बारे में जानना चाहती हैं और आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहती हैं साधना दी प्रणाम मेरा ब्लॉग है अभिव्यक्ति जो मैंने द, 2008 से लिखना शुरू किया अभी तो बहुत कम हो गया उन दिनों ब्लॉक पे यात्रा संस्मरण संस्मरण कविताएं कहानी बहुत सारी चीज़ें लिखी और खूब एंजॉय किया इस बहाने दूसरे लोगों को भी खूब पढ़ा खूब अच्छा लगा आप भी कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा अभिव्यक्ति है आपने मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा मेरी हॉबीज़ जैसे कि मैं सारे इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि समाज सेवा है करना लोगों की मदद करना और घर में मेरी हॉबी से अच्छे अच्छी चीज़ें खाना बना नई नई चीज़ें बना के सबको खिलाना घर वालों को पड़ोसियों को और भी शुरू से ये शौक रहा है कि कुछ भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं थोड़ी सी नहीं बनाती ऐसा लगता है कि सब सबको खिलाऊं इस तरह ये मेरी हॉबीज़ है और लिखने का शौक तो थोड़ा है ही अभी बहुत कम हो गया है तो ये मेरी हॉबीज हैं शोभना दी हमारे ग्रुप की बहुत प्यारी मासूम और बहुत पारिवारिक सदस्य हैं रीता दी वे आपसे पूछती हैं आप, है, आप जिंदगी में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो दूसरा किस चीज़ से नफरत है आपको और उनका तीसरा प्रश्न है जिंदगी में अगर आपको कोई डर है तो किस चीज़ से डर लगता है क्या आपने उस डर से छुटकारा पाने के लिए कोई एफर्ट किया है रिता, बहुत बहुत प्यार तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ से प्यार है मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिश्तों से प्यार जो रिश्ते भगवान ने बनाए हैं वो तो हैं और जो हम बनाते हैं यहाँ आ उन रिश्तों से बहुत प्यार है उनको मैं निभाना अपना कर्तव्य समझती हूँ और जो उन्हें दिल से मन से पूरी कोशिश करती हूँ और नफरत नफरत तो कभी किसी से हुई नहीं और न कोई चीज़ से है पर हाँ मुझे कोई झूठ जब बोलता है तो बहुत गु़स्सा आता है इसलिए मैं यही कहूँगी कि मुझे झूठ से बहुत नफरत है जो कहना है सामने कहो या आपको नहीं बताना है तो नहीं कोई चीज़ ना बताओ लेकिन उसके बदले में आप मुझसे कोई झूठ बोलो तो वो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता है तो नफ़रत तो नहीं कहूँगी पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई झूठ बोले क्योंकि मैंने कभी ऐसे रिश्तों में या किसी भी संबंधों में कभी किसी से झूठ नहीं कहा रीता जी के तीसरे प्रश्न का उत्तर रीता मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है कहीं पर भी मैं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं देख सकती और घर में तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हमने अपनी दादी को खूब लड़ाई करते देखा पर हमारी माँ बहुत शांत रहती थी कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बात करी और ससुराल में आके भी हमारे घर में कभी कोई आपस में ऊंची बात में नहीं करते ऊंचे शुरू में बात कोई नहीं करते और यही मैंने अपने बच्चों को भी सीख दी कोई ना वो अपनी पत्नी से उनकी आवाज़ में बात करते हैं न हमसे तो इसलिए कहीं पर भी थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है और मैं कोशिश करती हूँ जहाँ तक संभव हो उस लड़ाई झगड़े को बाटने की बहुत से ऐसे अवसर आए मेरे घर में नहीं लेकिन रिश्तेदारों में तो मैंने बहुत कोशिश की कि उस लड़ाई झगड़े को कम करूँ बाकी मुझे यही डर लगता है जहाँ अगर कोई गलत बात कहता है जब कोशिश उसका विरोध करती हूँ वरना चुप हो जाती आज के फनकार कार्यक्रम में आने के लिए और इसे अपने संवेदनशील ईमानदार जवाबों से सजाने के लिए हमारी टीम की तरफ से पूरी गाय गुनगुनाए ग्रुप की तरफ से शोभना दी को बहुत बहुत शुक्रिया हृदय से हम सब की तरफ से आभार आपको पूजा आपकी मीठी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो जैसे मैं विविध भारती पर ही अपना इंटरव्यू दे रही हूँ बहुत ही सुंदर सदी हुई और बिल्कुल खनकती हुई सी आवाज सुनकर मैं तो वैसे ही अपने थोड़े थोड़े होश खो बैठी और आपने इतने सुंदर सुंदर सवाल किए इतने सुरूप ढंग से और सभी लोगों ने सवाल पूछे और मैंने कोशिश की है कि उनका उत्तर दे सकूं आप सभी का हृदय से धन्यवाद मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूं और ये प्यार इसी तरह बना रहे सबका हृदय से आभार आपको भी बहुत प्यार बहुत स्नेह शोभना दी आपने अपना अनमोल समय देकर हमारे कार्यक्रम में आकर हमारे सभी श्रोताओं के हमारे सभी सदस्यों के सवालों के पूरी ईमानदारी और तन्मयता से जवाब दिए इसके लिए जितना भी शुक्रिया कहा जाए कम है हम नतमस्तक हैं आपके गरिमामय व्यक्तित्व के प्रति आपके प्रति और यही कामना करते हैं कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे आपका प्यार यूं ही हम पर बरसता रहे कार्यक्रम की समाप्ति से पहले आपके लिए कवि अज्ञे की एक पंक्ति धुंध से ढकी हुई कितनी गहरी वापिका तुम्हारी कितनी लघु अंजलि हमारी कितनी लघु अंजलि हमारी इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में आने के लिए अब विदा लेते हैं अगले किसी और कार्यक्रम में किसी और फनकार से मिलने तक हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए और जल्दी ही मिलने का वादा करते हुए विदा लेते हैं आज शुभ नमस्कार साथियों